शुक्लाम ब्रह्म विचार सिद्ध धातु का लट लकार हो गया था हो गया था लीट लकार चलेगा सिद्ध ग धातु में कोई इत संज्ञा का वर्ण है और कार्य यदि इत सज्ञा का वर्ण नहीं रहे तो सिद्ध हलंत होगा तो कोई आपत्ति है हलंत से ई संज्ञा होकर लोप हो जाएगा इसे धकार सिद्ध दात में धकार का श्रवण कैसे होगा यदि ध हलंत रहेगा सिद्ध रहेगा तो हलंतम सत्य से संज्ञा तो सलोप हो जाएगा इसे सिद्ध ग्यम अकार यदि कहीं अनुदात हो तो अनुदातेंगे तो आत्मनिर्ब होगा नहीं तो अकार यहां अनुदात नहीं है शरीर तभी नहीं है किंतु उदात है उदात ध में अवदात होगा तो आत्मनिर्ब होगा ना नहीं अनुदात हो तो आत्मनिर्ब होगा अंदाज तो होता है पता हो जाएगा सकार को सौ करने के लिए क्या सूत्र है लीट लगाकर किस सूत्र से आएगा परोक्ष लीट अन भूत परोक्ष भूत अनद्य न परोक्ष भूत लीट आने पर सिद्ध अगर नाल हो जाए किस सूत्र से पता है नलहन पर द्वित्व करने के लिए सूत्र धातु सिद्ध सिद्ध अ पूर्वाभ्यास हलासे अभ्यास में क्या रहेगा सी आगे सिद्धि आगे अ है और क्या सूत्र हो गया पूर्वाभ्यास हलादिशेषो हो गया सी सिद्ध अ फिर उसके बाद सिद्ध के इकार को गुणों करने के लिए सूत्र क्या है पुगंत लघुपत से च परमेश्वधातु के अर्ध धातु के अर्धातु तो कौन है कैसे लीड चुत से धातु अर्धातु नहीं तो क्या होता था सार्वधातु तो गुण पुगंत लघु से गुणा हो जाएगा गुणा किसको होगा लघुपद हो उपधा लघुपद कौन उपधा कौन लघुपद कौन है ई लघुपद है सी सी लघुपद है सिद्ध लघुपद तो गुण किसको होगा ईगन तंग अंत में एक है अंत में एक है ईगन तंग कौन है एक एक पहले जो प्रश्न पूछे उत्तर दो ईगन तंग है क्या आ, तो देखो हलंत क्यों बोलते हो ईगंत है या क्या हाँ नहीं बोलो फिर हलंत हलंत है क्या धक्का है जो पूछे पूछिएगा उसे उत्तर को एक से लगेगा ईगंत गुण होगा किसको गुण होगा लघुपदेश अंग से ही को गुण अंग के इक को अंग में ई है क्या हाँ अंग में ई को गुण होगा ईको गुण वृद्धि इक को गुण सीधे में ई को गुण होगा सिषेध और सिद्ध के साकार को हो जाएगा सत्व क्या सत आदेश प्रत्यय हो ये आदेश है प्रत्यय है से प्रत्यय हो आपका लाइन कौन सा है दूसरा आदेश आदेश प्रत्यय ये आदेश है प्रत्यय है कौन से है सिद्ध आदेश है में जिसको सत्यों का ना वो सकारा आदेश है किस सूत्र से आदेश हो आदेश है आदेशे. प्रत्येक के अवय नहीं किन्तु आदेश आदेश प्रत्यय हो में आदेश के सकार हो अथवा प्रत्यय के अवय हो यहाँ प्रत्यय क्या अवयव है क्या आदेश के अवयव है आदेश है आदेश के अवयव नहीं आदेश सत्य हो गया कि सत्य से क्या क्या बनेगा शीर्ष्य धन्त हलंदे क्या रू बनेगा पर घु पद से गुण प्राप्त है नहीं अभ्यास में सी हो जाएगा सी सिद्ध अगर नगे अतुष सी सिद्ध अतुष गुण प्राप्त किस सूत्र से असंयोगा लिट कित असंयोगा परो पिट कित सियात असंयोग से लिट कीत होता है किंतु अपित लेठ असंज्ञात परो अपित तो होगा पीत हो तो कीत नहीं होगा पीत को छोड़कर अपितिप सिप मिप तीनों पीत तिप के पकार सिप के पकार मिप के पकार की संज्ञा है सिप मिप छोड़ने पर बाकी और कितने पते रहते हैं में पद में आत्मने पद में ऐसे पीत कौन है बड़ा कठिन प्रश्न ये बोल नहीं पाते एकाग्रता का अभाव परसम पद में छः आत्म पद में नौ इनमें पित्त कौन है में पिन इनमें तीस में आ, आया तीसरे में छोड़ करके पश्चिम पद में बाकी बचे कितने छे और आत्म पद कितने हैं कितने गया ये पंद्रह में पित्त कितने सिप सिप में भी उत्तर होगा पंद्रह में कोई पीते है न पीती थी अपीति अपित हो तो की हो जाएगा पहले संयोग नहीं हो तो यहाँ पहले संयोग है नहीं।, नहीं।, नहीं कोई धातु संयोग पहले मिलेगा ऐसे अंच धातु है अंच अंच अंचयोग है संयोग ऐसे कोई संयोग होगा तो नंद धातु है नंद में नंद संयोग है वहीं से तो नहीं लगेगा असंयोग से पर अपित कीत हो जाएगा यहाँ असंयोग है क्या असंयोग है अपित मिलेगा हैं कितने स्थान मिलेगा परसमय पद में छे आतन पद में सब अपित कीत हो जाएगा कीत होने से गुण बुद्धि निश्चित करने के लिए कोई सूत्र आया किंगी च क्या सूत्र किंगित नहीं किंगिति च <laughs> कोई कहता कगिति कगिति किंगिति च निषेध हो जाएगा गुणा नहीं होगा तो, सी, सी, अतु, सी, सी, तो नहीं। से अतु सृष्टि धतु हो ऋतु विसर्ग क्या बनेगा रूप आदेश प्रत्यु लगेगा कित में हम कित अकित से कोई मतलब नहीं आदेश प्रत्यु हो जाएगा सत्य होगा पहला को दूसरा को क्या रूप बनेगा ये दूसरा रूप में तो शिशि धतु दूसरा को है पहले में किसी को सतोह था जैसे हम्म धि धतु हो आगे क्या मानेगा प्रत्यय क्या है उस शि उस शिशि धु आधे से प्रत्यु लगेगा क्या बहुत जन लगेगा आधे से प्रत्यय हो शिशि धतु हो आगे थल लाएगा क्या प्रत्यय थल थल सार्वधातु के अर्ध धातु के अर्ध धातु है लीट चूत्र से अर्ध धातु थल पूरा लीट थल बला दे ईट आगम हो जाएगा ईटा होगा पुगंध गुण होगा पुगंत लघुपति से गुण हो जाएगा आदेश पत्व लग जाएगा क्या बनेगा क्या बनेगा धातु कौन बोलता है सिसे सिगंत लघुपति से गुण हुआ आधे से प्रत्यय लगा ईट आगम के सूत्र से अथुस में क्या बनेगा अतुस में शिशि धतु अथुस में शिशि धतु आगे प्रत्यय क्या है सी वहाँ गुण के सूत्र से होगा पुगंत लघुपद से गुण प्राप्त है निषेध हो जाएगा असम <Sapartcause> वाली टिके निशे करेगा चित होगा कैसे तो असम वाली टिके थी गुण निषेध तो करेगा असमय वाली टिके करेगा तो। गुण तो करने के लिए कोई सूत्र है थिछा। थिछा। मैं पूछा सूत्र पूछा कोई सूत्र है कित करने वाला क्या सूत्र गुण करने वाले कित पर में मिलेगा कहाँ कित कहाँ मिलेगा ककार रीत हो तो कित होगा ककार रीत वाले कौन पड़ते है कित कहाँ मिलेगा कित मिलेगा लिट लगार में हम कहा मिलेगा कितना कहाँ मिलेगा हाँ पित्त को के बाकी सब जितने हैं कित हो जाएगा वस्तु तो, तो ककार रीत तो नहीं है कितवत हो जाएगा इसलिए इसको कहते है अतिद सूत्र ककार ईत नहीं उसको कित ये सूत्र कहता है कित होता कितवत होगा तो कितवत होने से गुण निषेध हो जाएगा शिशि ध तु ध मध्यम पुरुष भवजन में क्या बनेगा शिशि ध उत्तम पुरुष के वजन में सिर्षे ध पुगंध गुण हो जाएगा आगे क्या प्रत्येह बस को रहेगा वो वह को आदेश होगा बस के पर आदेश होगा वो सकार कहाँ जाएगा बस के पर वो आदेश होगा सकार को नित्यता लग जाएगा गुना होगा किससे तरह से क्या रू बनेगा शीशिधीम आगे शीशि धीमो रू बोलो शी से ध ईट कितने स्थान पर हुआ तीन कहाँ कहाँ हुआ रूप बोलो अतुल बोलो कहाँ कहाँ ईट हुआ तीन स्थान में ईट हुआ गुण कहाँ हुआ बता सक तो रूप बोलो मध्यम मध्यम को जन क्या रुपाना शिष्य थी तो कितने स्थान पर गुण हुआ ढूंढते हो पुस्तक गुण कितने स्थान पर हुआ ईट कितने स्थान पर हुआ आदेश प्रत्येक कितनी स्थान पर लगा विसर्ग कहाँ कहाँ है कहीं नहीं पुतः देखो हैं पहला है शिशि धो क्या है शिशि धतु शिशि धो शिशि धतु तीन तीन स्थान पर विसर्ग है नितंगी तो कहाँ लगा रू बोलो शिष्य लूट लगा रहे किस उतर से रुको जी किसको पूछते समय नहीं बोलना सामान्य पूछने पर उत्तर देना किसको देखकर मैं पूछता हूं तो वो उत्तर देगा सिद्ध लूट लगा रहे किस उत्तर से हाँ लूट उस प्रश्न नहीं पूछना उत्तर देना मैं पूछता हूँ फिर आप उत्तर लूट लगा रहा आना देता न सूत्र अनद्यतन सूत्र पूरा बोलो जैसे सब सुनेंगे बोलो अनद्यतन हाँ पूरा बोलना अनाद्यतन अनाद्यतन ऐसा नहीं अनाद्यतन लूट क्या सूत्र पर लकार पाएगा प्रथम वर्ष को जन्मे पहला सूत्र क्या लगेगा अभी सताशी शे हो गया या ताश होगा या तो क्या है सीधा ताश अर्ध धातु कहे कि सूत्र से परमान बताओ अर्धातु का कैसे होगा कौन अर्धातु हुआ ताश आर्धातु ही है ईटागम होगा कि सूत्र से नहीं लगे आप हाँ अर्धा तो का सेट बढ़ा दे गुना होगा सीधा तुके के कार्य को बताओ गुना होगा एक कार्य गुना होगा या नहीं पहले पड़ेगा हैं सिर नहीं हिलाना हाँ नहीं बोलना ऐसे हिलाने से हाँ नहीं दोनों चलेगा गुना हो गया या नहीं होगा हैं किसूत्र से अब बोलो जोर से जैसे भोजन क्या है क्या सूत्र गुना होने पर क्या बनेगा सेध से गिट से ताश आगे प्रत्यय क्या है टीप को क्या हो गया लोट प्रथम से डाका रहेगा ताश के आ का आश का लोप हो जाएगा किस सूत्र तो से दीप सामर्थ्या तबश्यापी तेना रूप क्या मानेगा से आगे रूप एक विशेष सूत्र लगेगा बताओ क्या सूत्र अधिक लगेगा ऋचे लगेगा ऋचे क्या करेगा मालूम है बताओ क्या यहाँ क्यों लगेगा पते कौन है कौन है? उनसे क्या हुआ? ताश के सरकार का लोप हो गया तो रूप क्या बना एक पूछते समय वही बोलेगा क्या बना रूप दिता रहू पहले क्या बना था आगे क्या बनेगा देता रह प्रत्यय क्या है प्रत्यय क्या पूछते रह रस कहाँ से आया आयात्र कोई है क्या बोलो हाँ सूत्र बोलो हाँ सूत्र क्या है रस रा यहाँ सूत्र क्या लगेगा सकार रूप करने के लिए रिजा लगेगा क्या रूप बनेगा सदेता रह आगे रूप क्या बनेगा क्या बनेगा आगे आगे। क्या सूत्र लग गया क्या बोलो ताशत्यलो विशेष बताना पुगंत रघ से पहले नहीं लगा था सेदिता सेदितारो से सेधितार में लगा था सेदितास में विशेष सूत्र पुगंत रघुप से हुआ क्या सूत्र पहले कहाँ कहाँ लगा है लोप ये लोप आगे क्या बोलो बनेगा हाँ सरकार का लोप किस सूत्र से होगा तो रू बोलता है वोश का सकार कहाँ गया विसर्ग हो गया क्या रू बना रू बोलो से के कौन सा लकार है लिट ना लिट लकार सूत्र नहीं बना कौन सा लक सूत्र से दित। दित। दित। लिट के प्रथम पशा कह पी पर क्या सूत्र लगेगा सता की सोटी सूत्र से होगा बोलो जल्दी कहाँ देखे तो बोलो अरे आपको बोलता आप समझ नहीं आता बोलो आपका पीछे ईट करने वाले ये अभी तो नहीं समझा था आप उससे पूछ रहा हूँ न समझा अच्छा क्या सोच रहे किसको ईट होगा हैं होगा से कहा से आया किस सूत्र से हाँ ईट होने के बाद पुगंत गुण हो जाएगा किस सूत्र से आदेश प्रत्यो हो जाएगा क्या रूप बनेगा आगे रू बोल दो्य सर्ग कहाँ है कितने स्थान पर हाँ थी पी के का मस मस आदेश प्रत्येक कितने स्थान पर लग गया लगे फुकंत लघुप्यतो गुणी कहीं लगे से दी में लग गया और कहीं ना लगा दीर्घई दो हजार पर कहाँ और मीपी में, में दो हजार <laughs> <है? laughs> पर माफ करके सीधी श्यामी कितने रूपये उत्तमपुर से तीन रूपये में से अतुदीर्घ कितने में लगेगा हाँ बोला रूप से कौन सा लगा कराएगा क्या सत्र और कोई सत्र है आशीसी लोट लकार में आ जाएगा तीप करते सब होगा धातु क्या है सीधा और ती ईटागम किस ईटागम हो? नहीं होगा पहले कैसे हुआ था यहाँ तो नहीं।, नहीं क्या है सार्वध तो कौन है सप का सार्वधातु के हाँ सार्वधातु से उसकीट आगम उसको नहीं होगा नहीं होगा धातु हो हो क्या है शेध अ पी इकार को गुण होगा भूगंत लघुपत से सूत्र गया गुण होने पर क्या बनेगा से द ती आगे सूत्र क्या लग गया ए रूह कितना पदे दो, दो पदे हाँ ता बता पहला पद क्या भी होती ए, एक वजन और दूसरा क्या विभती वन बताओ हाँ ऐ रूह एक ऊ हो जाएगा शे ध तू क्या बनेगा और कोई सूत लगेगा एक वजन में क्या रूप बनेगा से धता आगे तस्थस्थ क्या प्रत्यय ताम क्या रूप बनेगा से आगे से धन तु अत क्या आगे मध्यम पुष्प में सेदा से आगे कुछ नहीं सिप का साकार नहीं रहेगा विसर्ग हो जाएगा ना सरकार को सिप का सकार नहीं होगा सी का सिप का ही कहाँ जाएगा हाँ इतना सरकार को तो विसर्ग नहीं होगा सी कहाँ गया सी को कहाँ गया पहले बताओ ही होकर नहीं सी को ही हो गया क्या सुधर ही होने के बाद क्या सुधरा गया आ, नहीं बोलना किसको मैं कहता है एक तरफ पूछते है तो जिस तरफ जिसको पूछेंगे कैसा तो लगा अ तो है क्या करता है ऐसा नहीं खाली ही को लोप कर देगा ए ही मुरारे ही को लोप कर देगा ही को कर देगा खाली जहाँ मिले हा लोप कर देगा सो तरफ पूछेंगे इकोण जी क्या करता है ध्यान करता है यौन करता है जहाँ कहाँ मिलेगा यन कर देगा अरे ई को को यन करें ठीक है ई को कौन या करे तो ऋ है ई के में आएगा उसको यन कर दें अदन दंग को क्या करें आप अदत अंग पर में हो तो ऐसे अंदाज करके नहीं बोलना व्याकरण पढ़ करके पर में अद्वत अंग हो तो अब तो है क्या करता है अद से पर हाँ uh, तो ये ही भी कौन सी एक विशेष ही है जिस किसी नहीं अत अक्ष पर सी को जो ही हुआ अत अदंत से पर ही को लुक हो जाएगा तो बन जाएगा क्या बनेगा से ध से धा ही पीते है अपीत ही हाँ अपित कैसे किस तुआ हाँ से ध बने और दूसरा क्या रूप बनेगा से धता कैसे तो लगा आगे से ध तम ताम बरा से तम आगे फिर क्या सूत्र विशेष लगे यार ये तो पहले शुरू हो गया है वो तथस्तम के बाद करके मेरनी तस्थ स्तम इपा तम तम तम लगता है नहीं उसके बाद करके मेर नी और आठ आगम के सूत्र से प्रत्यय क्या हो गया आनी पुगंत लोक से लगेगा क्या सूत्र हो गया सूत रूप क्या बनेगा शे धानी बनेगा ऑतु दीर्घ लगेगा नहीं से धानी आगे बस मस के शिका है नित्यंगित हो क्या रूप बनेगा शे धा वो कितने स्थान पर अतु दीर्घ लगा नहीं लगा फुकंत तो लघुपत से कितने स्थान लगा सब समझा तो लगा आदर्श प्रत्येक कितने स्थान पर लगा नहीं लगा रू बोलो आगे क्या करेगा किस तरह से बोलो पूरा सूत्र बोलो क्या अन्य ने दात्या क्या सूत्र आना हाँ अन्य ने क्या आना हाँ जो पूछेगा ना पूरा बोलना लूट लगा किस सूत्र से होता है लूट जा अनद्यताने हाँ लंग लकार दोनों में से अनद्यता कौन लकार होता है वही भेद है भेद नहीं लुटे भविष्य के लिए लंग अतीत के लिए लंग लकार आने पर आट आगामी के सत्र से होगा लंग लंग धातु को अंगों को होगा लंग पर अति असिध बन गया असिद्ध अगर प्रथम वर्ष के क्वेश्चन में आगे क्या सत्य लगे इतर सब पुगंत गुण क्या बनेगा रूप असे धत क्या बनेगा सी में को गुण किशोत्र से हुआ ऐण हुआ किशोत्र से नित्यांत हैं लगा क्या लगा अशे धत आगे में क्या रूप बनेगा ता में अशे धताम क्या बनेगा अब, अब एक एक को बोलना सौ नहीं बोलेंगे आगे क्या बनेगा तीनों में से कोई बोलो अशे धताम अशे धताम तो बन गया दो रूप बन गया तीसरा रूप अशे धत अन बनेगा अंतिप लगेगा क्या रूप बनेगा अशे धन आगे क्या बनेगा नहीं आगे आगे नितानंद बोलो असिध तो बनेगा कहकर रूप हाँ उत्तम पुरुष बोलो अशे धनी अशे धन नहीं मेहर नहीं लगता है लंग लंकारा में अशे धम मीपा आम अश तो लगेगा क्या बनेगा अशे धम भू धातु का क्या बना था लंगलकारा में अभम लंगलकारा लो बोला भूदातु का अभव अभवत लौंग सिद्ध धा तुका उत्तम प्रशे कच्चन क्या बनेगा असे धम आगे वासुदेन बोला क्या बनेगा क्या बनेगा असे धी बा वो धे फिर विषय को बोलो क्या बनेगा अशे धा वो धे बाई ध हे सप है आगे बॉस का सकार नितंग चलेगा ब रहेगा और सब के आगे बह को अतु दीर्घ बहन से अक हो जाएगा अशे धाव बह के रू बना लहंग को कौन बोलता है उत्तम पुरुषों का दिवजने और बहुजन क्या बनेगा हाँ अशे धाम बहुजन बना अभी क्रम विपरीत क्रम से रू बना बोलो असे धाम अच्छे असे धत्त और कौन बोल सकता है दत्त बीस है किसमें कितने स्थान में लंग लगे हो गया बोलो सो बोलो अशे धत लंग हो गया फिर विधिलिंग में क्या है विधिर लिंग विधिर न नहीं हाँ विधिलिंग विधिर नहीं बोलना किस सूत्र से विधि लिंग आएगा विधि निमंत्रण ती पाएगा इकार ऑटा गोम किस सूत्र से ऑटागो नहीं होगा सप होगा सब होगा तो तो क्या सोच रहा आगे क्या सूचल गया या सूट आगे क्या सूचल गया तो हाँ यकार क्या लोप होगा क्या सोच रहा क्या रूप बनेगा हाँ पा, हो गया पास हो गया हैं और काम करके बोलते हैं <laughs> आठ बोलो ऑटो क्यों क्या बनेगा रूप से, से लगे क्या हाँ ऑटाग मारा होगा क्या रूप बनेगा बोलो देव। य का श्रवण जो हम आवा बोलना पहले सेदे यू हूँ पहला सेदे यम सेदे यू हूँ आगे सेदे से और इतने दो स्थान में लोपो भी और बोली जहाँ लगा वहाँ करो बोला सुर से सेदे थाम सेदे थाम।, से थाम।, से थाम दो को चढ़ के बाकी सब स्थान पर लोप बेर बेल लग गया आध गुण कहाँ लगेगा लगेगा कहीं कितने लग तो गया लगेगा वो तो संदीप रवान चला के अभी कैसे लग गया है ना आधगुण तो पहले चला गया अभी तो भुआ चल रहा है सौ साथ ही क्यों अब तो ये लग गया सौ स्थान पर गैस भी होता है सब होता है यह होगा गुण हो जाएगा सेधेत आदि से, से प्रत्यु कितने स्थान पर लगे हाँ रू बोलो से आशीलिंग के सूत्र से आशीषी लिंगाशीषी किदाशीसी कह लिंग लोटो से ले किदाशी सूत्र से आता है लिंगाशी सूत्र से आता है लिंगाशीष क्या करता है किदाशीष क्या करेगा ईटी ये आश्र की होता है तो आशीर्ग लकार लाने के लिए किदाशिष लगे लिंगाशीष लग गया दोनों कहने वाले लिंगा सीच करने वाला ठीक है कि वाला ठीक है क्या किस उत्तर से है या लिंगे अशिले यार सौ टाइम कम होगा अशिलिंग में होगा किस उत्तर से